भगण वेद के पावन गंगा तथा ब्रह्म सूत्र जैसे अमृत ग्रंथ का हम विवेचन करते हुए अपने आप हाँ को जान रहे हैं स्वयं को पढ़ रहे हैं गोविंद अभी तक वेद में हमने जाना कि जो कुछ हम बाहर करते हैं वो केवल नैमितिक है पूजा है तो नैमितिक है व्रत आदि भी है तो नैमितिक है लेकिन उन्हें ही जब हम आत्मस्थ होकर अपने भीतर भी करने लगते हैं तो उनकी संज्ञा स्व हो जाती है आत्मस्थ होने से सत्य हो जाती है भीतर सत्य जगत है बाहर निमित्त जगत है और जो निमित्त को ही सत्य मान लेते हैं वो सत्य फिर कभी नहीं पाते हैं कल्पना करें कि आपको दिल्ली जाना है और आप मलियाबाद तक पहुंचे और आपको भ्रम हो गया कि दिल्ली आ गई फिर आप आगे क्यों जाएंगे क्योंकि तो दिल्ली तो आप पहुंच ही गए तो जब हम भ्रम को ही सत्य मान लेते हैं तो हमें लगता है कि हम मंजिल तक पहुंच गए हैं जबकि मंजिल का कोई अता पता वहां होता नहीं है हम भ्रम को ही सत्य मानकर सारी जिंदगी जीते हैं और वेद ने हमारी आंख खोली मंदिर को भी बताया कि यह हमारी तस्वीर है और हमने विस्तार से जाना कि आत्मा जैसी मूर्ति है और जैसे वहाँ पुजारी खड़ा है जीव रूप शरीर रूपी मंदिर में हम सब पुजारी ही तो हैं और जिसकी हर ऐठ स्वयं परमेश्वर बनाते हैं लगाते हैं जब यज्ञ की चर्चा आई तो अभी तक हमने बाहर के यज्ञ को ही सब कुछ मान लिया था लेकिन वेद जिस यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं वो उत्पत्ति का मूल है और हम सब में प्रज्वलित है निरंतर उसी से भोजन रक्त में बदल रहा सांसें और धड़कने मिल रही हमने उस यज्ञ को कभी जाना ही नहीं था जब वेद ने बताया कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव प्राणवायु उपाचारी तन सामग्री ब्रह्म ज्वाला अग्नि और जीव रूप हम सब यजमान है हमें यहां माता पिता निमित्त है निमित्त मात्र भव सब साची जब कहते हैं कि जब तुमने शरीर का एक कोष नहीं बनाया तो बेटा बेटी कब बनाए बनाता तो वो पिता परमात्मा है तो आप में बहुतों को बुरा लगता है कि स्वामी जी तो हमारी सत्ता को ही ललकार रहे हैं और ऐसे में ही कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया कि यदि सब में अब बच्चे में अपनापन नहीं देखेंगे तो उसे प्यार कैसे करेंगे हमने कहा नहीं तब आप उसे ज़्यादा प्यार करेंगे आसक्ति नहीं होगी वो परमेश्वर का रूप है तो आप उसे सदा प्यार करेंगे कभी घृणा नहीं करेंगे उसे दुधकारेंगे नहीं आपके घर फटेंगे नहीं आप बर्बाद नहीं होंगे जब तक आप उसमें आसक्त जगत देख रहे हैं आप उसको प्यार कर ही नहीं सकते आसक्ति और प्रेम में भेद होता है प्रेम परमेश्वर है आसक्ति ये विषयांत जगत है एक व्यक्ति प्रेम में समर्पण है त्याग है अपने आप को अर्पित करने की बात है और आसक्ति में अपना हक जमाने की बात है मेरा है ना मेरे हुक्म में रहेगा ना जो मैं कहूँगा अथवा कहूंगी वही करेगा आसक्ति घुटन है दोनों की वो मौत है वो सुखद नहीं हो सकती प्रेम न्यौछावर का भाव है और इसी को हम आगे कृष्ण की कथाओं में विस्तार से जानेंगे हमने आसक्ति को ही प्यार माना और तन का एक रोम नहीं बना पाया और फूले फूले फिरे हमारे हैं हमने पैदा किया है यदि सत्य जगत में जी रहे होते नारायण के हैं तो उन्हीं जैसे हैं हम उन्हें ज्यादा प्यार करते और वो ईश्वर बन के दिखा देते हैं। जब जब जिस जिसके प्रति मेरा जो जो भाव होता है उसका वही भाव मेरे सामने खड़ा होता है एक व्यक्ति जो आश्रम में दान करके प्रसन्न है दुकानदार के सामने एक रुपये की बेईमानी पर वो जम करके उससे लड़ाई करता है गाली गलोज भी करता है क्योंकि जय जो भाव सामने मिलता है आईना, चेहरा वैसा ही दिखा देता है वही हो जाता है यदि हमने उसमें परमेश्वर का भाव रखा होता तो वो हमारे लिए निश्चित ही परमेश्वर बन गया होता आप लोगों को ताजुब लगता है कि यहां मोर और सांप इकट्ठे बैठे हैं यहाँ सारे जीवधारी मिलके रहते हैं चाहे वो भेड़िया है कुत्ता है बिलौटा है सब लिपट के सोते हैं नागों के साथ में सांप भी उनमें लिपटे रहते हैं और सब जंगली हैं, क्योंकि हम उनमें नारायण देखते हैं तो वो नारायण जैसे रहते हैं क्या आपके बच्चे भी सगे भाई भी ऐसे रहते हैं घरों में क्यों क्योंकि आपने प्यार नहीं आसक्ति की है और अंधों की तरह आसक्ति को प्यार बताया है कि न जियेंगे न जीने देंगे यदि हमने उनमें नारायण का भाव रखा होता तो वो ईश्वर बन के दिखा देते और हमने उनके लिए दूसरों से कपट किया आज वो हमारे साथ भी वही कपट करते तो गलत क्या करते हैं हमने भी तो पेट पर यही खिलाया पिलाया उनको आए रिशा में आए देखें कि आप जब बच्चा पैदा करते हैं तो उसमें आप क्या क्या करते हैं कौन करता है उसको उपार? माता पिता जो केवल दो बर्तन हैं तो फिर कौन है जो उसे पैदा करता है कौन है जो गर्भ में उसकी रक्षा करता है कौन है जो हर सांस जिलाता उसको क्षण क्षण बड़ा करता उसका रोम रोम बनाता है और कौन है जो उसे सुंदर प्रभु की ज्योति बनाकर धरती पर उत्पन्न कर देता है ऐसे ही ये जीवन गऊओं के द्वारा उनमें गर्भस्थ अवस्था में शीत निद्राओं में धरती पर उतारा गया था यह हमने पूर्व की रिचाओं में पढ़ा और आज की रिचा में कहा आज भी तो वही प्रक्रिया है भले वो गर्भ अब गौ माता का नहीं है क्योंकि अब लंबी यात्रा नहीं है ग्रहों और नक्षत्रों की तो अब सहज उत्पत्ति में भी क्या होता है कहा न अस्मयी ऋचा खोल ले नस्मयी तन्यतु न विद्युतन शीषेद मेह किुनी चंद्र से यद्यु अहिश्युता परीफो मघ्वाए जिग्ये ये आज के लिए ना असमय ना तो ऐसा ही है विध्युंतन्य तो कि कोई भी शक्ति उसके शरीर को छिन भीन कर सकती है वो जो गर्भ में है अथवा जो आकाश से धरती पर गौ माताओं के घर में शीत निद्रा में धरती पर उतर रहा है दोनों अर्थों में लेना है क्योंकि आज भी वही प्रक्रिया है और यही उत्पत्ति की सृष्टि का रहस्य है अपने अपने को पढ़ो अपने को जानो न असमय ना, ना तो ऐसा है विद्युत कि किसी भी प्रकार की मृत्यु उसे छिन्द भिन्न कर पाए माया उसका विनाश कर पाए शिशेर अथवा उसकी उत्पत्ति को रोक पाए जैसे ज्योति के कण कण जुड़ते हैं वो बन रहा है अब उसको कोई छीन भी नहीं कर सकता क्योंकि स्वयं आत्मा ईश्वर ही तो उसकी रक्षा करता है श्री और ना ही कोई उसमें किसी प्रकार की रुकावट डाल सकता है नादुनिम ना च और ना ही उसकी महिमा को अर्थात उसके जीवन को जीवतियों को अकीरत कीर्ति से रहित अर्थात अपयश दे सकता कोई उसे नष्ट कर सकता उसे अथवा किसी प्रकार की पीड़ा आदि दे सकता है उसको यान दौड़ते जा रहे हैं गौ माताएं शीत निद्रा में हैं, निषेचित भ्रूण मनुष्यों के उन्हीं के गर्भ में स्थापित करके हजारों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों से जी धरती पर वो उतारे जा रहे हैं लेकिन उनकी रक्षा निरंतर आत्मा के द्वारा उस यज्ञ के द्वारा हो रही है वो यज्ञ ही तो है जो धरती पर हम सबको लेके आया है आपने खाली ये लकड़ी फूकना इसी को यज्ञ समझ लिया नहीं ये नैमितिक यज्ञ है ये हमारे पाप धोने के लिए ये हमें अतिशय निर्मल करने के लिए है यह हमारे प्रायश्चित समाप्त करने के लिए यह केवल भस्म करेगा हमारे झूठ कपट लोभ मोह आसक्ति बुराइयों को हमारे पापों को जलाने के लिए है लेकिन ऐसा ही एक यज्ञ हम सब में प्रज्वलित है जो हमको मोक्ष दे सकता है जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं कबूतर से कहा तो खाली कबूतर पकड़ के तो नहीं बैठ जाता लड़का का खागा पड़ता है हमें भी जीवन के सत्य को पढ़ना था ना कि खाली घंटी बजा करके चले जाना था और उन घंटियों ने उन भजनों ने किसके स्वभाव सुधारे हैं कौन ईश्वर में हुआ हमें किसने विषांतता छोड़ी किसकी आसक्तियां गई कौन है जो लोभ से परे जी रहा हमें उन भजनों में सामर्थ आई क्यों नहीं क्या हमें अतिशय निर्मल बना देते हम श्रीहरि के मन सा वाचा करमणा सदा सदा के लिए हो जाते क्यों फिर हम दूसरों को ठगना चाहते क्यों कपट करना चाहते क्यों लूटना चाहते यदि इन भजन कीर्तन और तप में इतना दम होता जो हम खाली सतही बाहर कर रहे हैं और भीतर से कुछ लेना नहीं तो हमारे स्वभाव ही सुंदर हो गए होते नारायणमय हो गए होते ना हम किसी को पीड़ा लेते ना हम किसी से पीड़ा लेते ना देते वो भी सुख से रहता हम भी सुख से रहते फिर हमारे मन में ये शिकायतें क्यों है स्पष्ट है कि बड़ी बौनी पूजाएं करके आए हैं भक्ति का तो हम मर्म भी नहीं जानते यदि जानते तो एक क्षण की पीड़ा भी अब हमारे पास नहीं होती मन सदा सुख में सुख के सागर में नहा था रोम रोम पवित्र होता कोई रोग और व्याधि भी नहीं होती मौज रहती ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि हमने अपने को नहीं पढ़ा स्वयं को नहीं जाना हमने उस पूजा और भक्ति को भी नहीं जानना चाहा, क्योंकि बाकी सब जो कर रहे थे हम भी वही कराएंगे ऐसा नहीं है ये गलत है ये नितान्त गलत है तो कहा ना असमयी विद्युन श्री ना मिहि धादुनिंच धराधुंच ना उसे कोई पीड़ा है ना उसे कोई भय है ना कोई उसका अपयश कर सकता है ना इंद्र से युद्धाते स्वयं आत्मा यज्ञ उसके लिए इस प्रकार यू यू द्वंद युद्ध कर रहा है किससे अही ग्रेविटी से मायाओं से वृत्तासुर से आसुरी मायाओं से स्वयं परमेश्वर उस गर्व में उसके लिए संघर्ष कर रहा है और उसको उसकी चैतन्यता तक उसको मृत्यु को आने नहीं दे रहा और ना ही उसका किसी भी प्रकार का विनाश होने दे रहा है अपरिभ्य ना कोई उसका उसको उस अपरिपक्व अवस्था में कोई उसे तोड़ भी सकता है मघवा वो विष्णु सा सुंदर है मघव मघवा शब्द इंद्र विष्णु आत्मा यज्ञ और परमेश्वर के लिए आता है जो ज्योतियों से जगमग तो वो जगमग् ज्योतियों सा विष्णु सा सुंदर शिव सा प्रलयंकर और अति मनोहर वीज के संपूर्ण मृत्यु को प्रास्त करता हुआ धरती पर वो जन्म ले रहा है यो आते हैं हम और यूं आए थे उन ग्रहों से इस धरती पर हम लाए गए थे यज्ञ के द्वारा आज हम केवल बाहर हवन आदि कर लेते हैं तो समझते हैं अब हम तो बड़े भक्त हो गए हैं और जब हो ही गए तो फिर आगे क्यों जानना चाहेंगे मलियाबाद ही जब दिल्ली हो गई तो अब आगे क्यों जाना चाहेंगे लेकिन दिल्ली वाली सारी जगह तो वहां नहीं मिलेंगी ना वो तो मलियाबाद है ये हमारी बेचैनी है इसीलिए हम संतप्त हैं और जगह जगह मठ मठ गुरु गुरु धक्के खाते फिरते हैं और ये नहीं कि भीतर झांक लें वो अतिशय मनोहर घटघटवासी है वो बन के शबरी का राम आज भी हमारे जूठे भोजन को रक्त में बदल रहा है और हम कभी राम की सौगंध बन के ना जिए जिए तो झूठ जिए तो आसक्ति जिए तो मेरा तेरा जिए तो लोभ जिए तो कपट यूं बने हम स्वयं परमेश्वर ने बनाया हमको और जैसे अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा की थी उन्होंने महाभारत अंत में आज भी वो हर गर्भ की रक्षा वे परमेश्वर ही करते हैं फिर भी हम लोग दम्भ पर दम्भ जिए जाते हैं मैंने पैदा किया है ना मेरा है ना अरे किसने पैदा किया है कभी जाना तुमने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने कि पांडवों के वंश का समूल विनाश कर देगा तो पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा मारी चुका था सोते में महाभारत समापन था दुर्योधन मारे जा चुके थे और अश्वत्थामा बैरी हो गया था और तब उसने वो बाण मारा उतरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसकी देह में लपट ही लपट उठी और वो तड़प कर चीखी वासुदेव मेरी रक्षा करो और तत्क्षण भगवान स्वयं उसके गर्भ में प्रवेश पा गए वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र से जिससे कभी कहीं किसी की रक्षा नहीं हो सकती उन्होंने उस गर्भा शिशु की रक्षा की थी आपने कहानियां सुनी भूल गए कि कहानी आप ही की थी प्रत्येक गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है कौन स्वयं श्री कृष्ण तुम भूले-भूले फिरते हो मेरा बेटा है मेरी बेटी है अरे पहले एक उंगली तो बना के दिखाओ मैं जानू क्या ये चौधरी हो गए ये चौधरी न हो गई की जिंदगी है अंधता बांटते हो और फूले फूले फिरते हो कि तुम बड़े समझदार कौन सी बात है समझदारी की हमें चवालीस वर्ष यहां लखनऊ में हो रहे हैं। उससे पहले भी आधी दुनिया जी आए पूर्व में लोग बड़े भोले सीधे होते थे बड़ी भोली बातें होती थी आप उन्हें मूर्ख कह सकते हैं लेकिन जो जिंदगी मस्ती की उनकी होती थी सुबह से शाम तक आज आप सुबह से शाम तक तनाव जीते हैं बताइए समझदार वो थे या आप है उन्हें कोई छल बल नहीं आते थे उस जमाने में टेलीविजन विज़न भी नहीं होते थे कोई बहुत बड़े मीडिया भी नहीं थे यहाँ जंगल थे और गाँव की भोली बातें थीं वो खुल के हंसते थे उनके पास बहुत धन दौलत नहीं होती थी लेकिन शाम चौपालों पर होती थी सब यहाँ आश्रम में भी दूर दूर गाँव से आकर अलाव में इकट्ठे हो जाते थे और उनकी भोली बातें सबको गुदगुदाती थी क्या वो सुख से नहीं छिए थे उनके चेहरे पर कभी शिकन भी नहीं आई थी और जब मौत आई तो वो सो गए उसकी गोद में जैसे मां की गोद थी जैसे वो थी चेहरे पर उनके तब भी शिकन नहीं थी क्या आज उन गवारों के जितना सुख भी हम पा रहे हैं हम तनाव जीते हैं हम चिंता जीते हैं हम अभाव जीते हैं हम टेंशन जीते हैं और हम बड़े समझदार लोग हैं उनसे कम दिन जीते हैं और जितनी शांत मौत वो मर जाते थे हम उनसे कहीं सड़ी हुई विभस मौत जीत मरते हैं अस्पतालों में बताइए दोनों में कौन समझदार है बात समझदारी की करते हो उसमें समझ है क्या सुबह से शाम तक खेल खिलाते थे लोग जिन परिस्थितियों में प्रभु रखे जी जाते थे लोग दिन भर खुश रहते थे सांझ भी उनकी कह और सपनों को सजाती थी, और जब मौत आती थी सहज ही उसकी गोद में सो जाते थे लोग आज वो सहजता आप में किसी के लिए भी संभव है क्या और क्या आप इसी को समझदारी कहोगे और जीवन का क्षण आप में से कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि वेद स्कूलों में हम सरकार हमें पढ़ाने देती नहीं है उससे कम दिन जीते हो उससे बुरी जिंदगी जीते हो वो स्वस्थ और निरोग रहते हैं तुम डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं और सदा रोगी रहते हो वो जितने कह कहे लगाते थे खिलखिलाते थे और बुढ़ापे तक उनके चेहरे पर बच्चे की मासूमियत नहीं जाती थी और आज सोलवें साल में लड़के के चेहरे की मासूमियत उड़ जाती है क्या इसी का नाम समझदार है मैंने पशुओं को देखा कि बुढ़ापे तक उनके चेहरे पक्का भोलापन नष्ट नहीं होता लेकिन आदमी जैसे जैसे तथाकथित कथित समझदार होता है उसके चेहरे पर एक पैशाचिकता एक विभस भाव एक लोभ की मनोवृत्ति सब सबको नोच के मैं अपना घर भर लू सब मेरे दंभ के नीचे जिएं। यही आपके चेहरों पर इबारत लिखी दिखाई पड़ती है क्यों क्या वो भोलापन वो ईश्वर की जैसा भोलापन वो सुंदरता बुरी थी क्या जो आज में आज आप हाँ, हर हर व्यक्ति हम में चंट और सियाना बनना चाहता है और सिर्फ कपट चीना चाहता है और भूल जाते हैं कि क्रोध में चेहरा भयानक होता है भूल जाते हैं कि घृणा में नफ़रत में मेरा चेहरा बड़ा घिनौना होता है भूल जाते हैं कि जब किसी सुंदर चीज़ के प्रति हम विभोर होकर उसे देखते हैं उसमें उसके, उसके रूप में समाते हैं तो हमारा ही चेहरा सुंदर होता है हम भूल जाते हैं कि हमारे चेहरा हर बार रंग बदलता है हमें याद नहीं रहता है इसी तो कपट जीते हैं लोग खाते हैं और भूल जाते हैं कि चेहरे सबके सड़ गए हैं अब उसे कौन से मेकअप से सुंदर बना हुए जिसका मन सुंदर नहीं जिसका मन भूला नहीं जिसके विचार सुंदर नहीं उसके चेहरे पे सौंदर्य की कल्पना करना तो ऐसे ही है कि जैसे कोई पत्थरों पर फूल उगाए अपने अपने चेहरे आज हम नहीं पढ़ पाते हैं हर घर में आयने लगे हैं और कोई आयना उनको उनका अता पता नहीं देता है आए ब्रह्म सूत्र में देखें कि आप भी क्या कह रहे हैं कहा प्रसिद्धेश्च इसको पूर्व के सूत्र से जोड़ना पड़ेगा दहर दहर उत्तरी कि जिसे तुम ईश्वर कहते हो वो जो सबको उत्पन्न करने वाला है वो दहर अर्थात वो सूक्ष्म है वो परमाणुओं में भी व्याप्त है वो परम ब्रह्म है वो बिंदु में भी समाया है और वो परम ब्रह्म ब्रह्म है और वो परम ब्रह्मा है अर्थात सारे ब्रह्मांड उसमें व्याप्त होते हैं और उसकी महिमा कोई पाता नहीं है दर इसका यह अर्थ है कि जो जिसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न किया जा सके जिसे आप छू स्पर्श न ले सकें जिसका जिसकी गंध न पाए जो दिखे नहीं जिसके स्वाद को भी न जाना जा सके जो इंद्रियातीत है इंद्रियों से परे वो आत्मा वो सूक्ष्म ही ईश्वर है और दहर और वो हम सब में समाया हुआ है और धर्म का यदि तुम अर्थ पूछते हो तो धर्म क्या है कि धर्मोपत्यक्षा धर्म केवल अपनी उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने वाला जो विज्ञान है उसका क्या नाम है धर्म अब पूजा कैसे करनी पाठ कैसे करना हाँ मंदिर में जाते समय सर पे कपड़ा होना कि नहीं होना ये सांप्रदायिक, सामुदायिक विषय है और ये जगह जगह बदलते हैं जो नहीं बदलता है वो धर्म है और धर्म अपने को जानना अपने उत्पत्ति को जानना है और उस आत्मा को जानना है जो आज भी बन के शबरी का राम हमारी जूठन को रथ में बदल रहा है और ऐसा आत्मा धृतेश्च महिमनो अस्य अस्मिन् उपलब्धे ऐसा आत्मा ही हम सबको धारण करने वाला है वो यज्ञ है जो हम सब के भीतर है उसी की महिमा का स्वरूप ये सचराचर है उसी की महिमा में हम लोग हैं और अस से अस्मिन और इसी प्रकार उसका उस आत्मा का ही अनुसरण करते हुए उसे अपने भीतर उपलब्ध करना है प्रसिद्धेश्च ये आज का ब्रह्म सूत्र है कि सारे ब्रह्म सारे सदग्रंथों में श्रुतियों में स्मृतियों में, में और संपूर्ण आदि धर्म में सृष्टि विज्ञान में उसी को प्रमुख रूप से जगत का कर्ता कारण माना गया है और उस आत्मा के साथ जुड़ना मेरा भीतर जाके मुझसे जुड़ना ही ईश्वर को पाना है हम में से कौन भीतर जा रहा है जरा हाथ तो खड़ा करो हम तो भगवान के रास्ते चलेंगे जरा मैं देखूं कि जाना था भीतर अब भटक रहे हो बाहर बाहर मात्र निमित्त हैं मरते हुए एक बच्चे को एक सांस नहीं दे पाते हैं आत्मा ही दे तो चाहिएगा वो हम उसके तन के भोजन को भी रक्त में नहीं बदल सकते आत्मा जो दहर है वही यज्ञ करेगा तो भोजन रक्त में बदलेगा उसे ऊर्जा और शक्ति मिलेगी हम उसे सत्ता नहीं दे पाते क्योंकि हम निमित हैं कर्ता धर्ता अंतर आत्मा है फिर भी आसमानों पर भाग रहे हैं वहां मिलेगा क्या नहीं वो भीतर है हमारी और उसे अपने अंदर में ही पाना है जो अपने से नहीं जुड़ा वो कभी प्रभु के समीप नहीं हुआ जो विषयों से लिपटा बैठा है जो नातों रिश्तों से लिपटा बैठा है जो इस भेद जगत से लिपटा बैठा है वो सब में व्याप्त उस अभेद ब्रह्म को कभी नहीं पाएगा हम गाते तो हैं ये राम मैं सब जग जानी लेकिन क्या हम सचमुच जी पाते हैं क्यों नहीं जी पाते हैं क्योंकि हमारा हमारी अंतरात्मा में विश्वास नहीं है इसीलिए तो रात को नींद नहीं आई थी इसीलिए तो कल की चिंता हमें सताती रही थी भविष्य के आतंक में क्योंकि हमारा भगवान में भरोसा जरा सा भी नहीं है और नाटक करते हैं कि हम भक्ति करते हैं क्या लोभी लोभ की भक्ति करते हैं आप कौन सी भक्ति करते हैं मतलब भक्ति करते हैं आप अथवा प्रभु भक्ति करते हैं आप और सारी उम्र बीत गई अपने जीवन का एक अक्षर नहीं पड़ा और दूसरों को पढ़ाने का दम्भ सारी जिंदगी हम भरते रहे क्या बात है क्या आप इसी समझदारी का हो गे? क्या ये समझदारी है सवालों का एक भी जवाब है आपके पास कहा जो भीतर नहीं गया उसने उसे पाया ही नहीं और जिसने उसे पाया ही नहीं जिसने उसे देखा ही नहीं उसका प्यार उपजेगा कैसे प्यार तो मेरा उस वस्तु में था जो प्रभु तुम दे देना प्रभु तो देखा था नहीं हां वो इच्छा जिसकी इच्छा को लेके पूजा कर रहा था वो देखी भाली थी तो प्यार उस वस्तु से था उस लोभ से था उस मनोकामना पूर्ण की पूर्ति से था या प्यार ईश्वर से था एक सवाल पूछ रहा और इन मनोकामना की पूर्ति के बाद भी क्या तुम मरोगे नहीं क्या तुम्हारा ये सब कुछ यहाँ छूटेगा नहीं और उसके लिए ईश्वर को भी गवाया रो तो एक आदमी घूमने के लिए गया लंदन वहां उसने एक बहुत बढ़िया पैलेस देखा तो उसका मन कराया उसने दाम पूछ का बोला खरीद लेता हूं और मान लो को अपनी जिंदगी भर का जो भी संचित था यहां पर वो खर्चा करके उसने वहां वो कैसल खरीद लिया और चार दिन बाद उसे लौटना है आप उसे समझदार कहोगे या मूर्ख बोलो और तुम्हें यहां से लौटना है जो संचित है उसको भी बर्बाद किए जाते हो तुम समझदार हो कि महामूर्ख बोलो तुम्हारे पास कुतर्कों के तर्कस पर बाण है मैं मानता हूं लेकिन इस सवाल का जवाब तो दो मुझे जो संचित था वो भी गंवाए जा रहे हो और यहां रह नहीं सकते चार दिन की जिंदगी में दो बीते हैं तीन बीते हैं एक है आधा है जाना तो है तो भक्ति प्रभु की बढ़ा रहे हो या जो जन्म जन्मांतरों की है वो भी खा के मिटाए जा रहे हैं जरा मुझे बता दो सोचो विचार करो दादा का पुत्र मांगे भीख और इसे कहे कि मेरी समझदारी अरे उसके थे तो उसके जैसे होते उसके बाघ पर न्यौछावर होके जीते फिर जैसे पिता जिला जी लेंगे ना लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो मेरे पिता को उसके वंश को अपयश दे अकीरत करे जो पहली ऋचा में पड़ गया है अभी वेद की ऋचा में ये शब्द आया अकीरत कि वो मेरे पिता को लज्जा दे यश से हानि दे अकीर्ति करे उसकी और यदि उस दाता का बेटा होकर मैं हर एक से लोभ पाना ही चाहता हूँ उसके कपड़े भी उतार लेना चाहता हूँ उसका घर द्वार भी छीन लेना चाहता हूँ ये मनोवृत्ति क्या ईश्वर के बेटे की हो सकती और क्या ये ईश्वर तुल्य है और आज हर घर का झगड़ा नातों रिश्तों की लड़ाइया संपत्ति पे आके क्यों टिकी हैं? क्योंकि दाता के पुत्र हैं लुटेरे हो गए भीख मांगते हैं कपट जीते हैं और मानते हैं कि वो बहुत समझदार है क्या विडंबना है आए भगवान वासुदेव की कथा में भगवान की लीला कथा में आए मोहान्ध मिथ्याभिमानी मन कंस हो गया है जब छोटा था तो बहुत सुंदर बहुत मनोरम था मथुरा की आंखों का तारा था वो सब लोग उसे प्यार करते थे और मथुरा का युवराज घोषित था वो लेकिन जब जरासंध उसे अपने साथ ले गया और वहां जाकर के असुरों के साथ रहा तो भीषण असुर हो गया वो भोला सुकुमार कंस मेरा उसे अस्थि और प्राप्ति पत्नी के रूप में मिली और दुर्दांत दस्यु बन के वो लौटा मथुरा मेरी कहानी मथुरा में है ना हा नाम सुना है अपने मथुरा का गए हो बहुत से लोग मेरी कथा आप सब में है मथ माने होता है मंथन करना और ओ राह माने हृदय के भीतर जाके अपने को मथना तो मथुरा की कथा खुल जाएगी ये मथुरा है और ये कहाँ है यमुना के किनारे यमु यमराज नहीं है जहां आत्मा श्री कृष्ण के भीतर है वहां मथुरा है हां तो कथा का आगे विस्तार करेंगे पहले इतिहास और अध्यात्म दोनों को संग संग लेके चल रहे हैं कथा का अमृत पान भी करेंगे और इस कथा में रोग रोग में स्नान करेंगे अब धूल डालेंगे अपने आप को खाली बैठे नहीं रहेंगे सुनेंगे और जी के दिखा देंगे कंस दुर्दान दस्यु हो गया देखो मन को ही मैंने कंस कहा है अपनी कथा में भगवान की लीला में ये मन बचपन में कितना भूला था था या नहीं अपने अपने टटूलो कितना सरल था ना क्या था भी तुम झूठे कपटी दंभी थे क्या नहीं थे भोले क्षण थे भोली जिंदगी थी भोली मुस्कुराहट थी कंस बहुत भूला था बहुत सरल था लेकिन जब ये इंद्रियों के द्वार भौतिकताओं में भटकने लगा असुर वृत्तियों का असुर क्या कहते हैं जो सुर से सुरत्व से हीन हो जिनमें कोई देवत्व ना हो ऐसे विचारों को ऐसे आचरण को ऐसे संग को हम क्या कहेंगे असुर तो ऐसे असुर मनोवृत्तियों के साथ जब इस मन ने हमारे ने भी संग किया तो ये दुर्दांत तो दस्यु हो गया मथुरा से बाहर गया और यह राक्षस बन गया कहानी किसकी है कृष्ण की कथा में अपने अपने को टटोलना होगा ये कुछ साधारण किस्से नहीं है परमेश्वर की लीला हमको पढ़ाने के लिए है जैसे अध्यापक लीला करता है पाठशाला में तो पहले वो चिल्लाता है कबूतर से का खरगोश से खा गाय से गा क्यों करता है वो क्या बच्चे काका गा का पढ़े क्या मास्टर साहब को काका गा नहीं आते आते हैं वो बच्चों के हित में स्वयं लीला अर्थात नाटक कर रहे हैं कि बच्चे इसका अनुसरण करें और अगली क्लास में जाएं पास हो जाएं तो यहां परमेश्वर लीला कर रहे हैं तो खाली एक मनोरंजक कथा मत समझ रहा है इसे जो ऐसा समझते हैं उनकी हालत क्या है कि अमृत की गंगा बह रही है और वो प्यासे मर रहे हैं ध्यान से सुनना कहानी तो मेरा मन भी जब तक मथुरा में था देह के भीतर था तो ये बहुत भोला था ये लोभ झूठ कपट नहीं जानता था जैसे छोटे छोटे हाथ पांव थे कोमल कोमल वैसे ही मन के भाव थे हर एक को प्यार करता था लोग भी इसे देख देख करके सबकी आंखें देखते नहीं थकते थे सब विभोर होते थे रोमांचित होते थे मन शिशु था तो सबका प्यारा था लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों के द्वार यह मन बाहर भागा फलाना ने झूठ बोला ये झूठ बोलने लगा गाली बक रहे हैं तो ये गाली बकने लगा अब धीरे धीरे ये मन जो बहुत सरल और सरस था मेरा देखो कंस बनता जा रहा है और मैं असावधान हूं सारे जो बुजुर्ग हैं वो असावधान हैं बच्चा गाली बकरा है तो हंस रहे हैं देखा क्या बोला ही? उल्टी सीधी हरकत है भूल जाते हैं हमस चला जरा संद की रहा घर में कोई आया है आ हमको पूछ रहा है हमने उससे कहा बेटा बोलते है ही नहीं घर में हम कहा था जरा सद के साथ चला जा उग्रसैन ने भेजा था कंस को कि भाई तू जरा संत के साथ चला जा अगर अस्थि प्राप्ति तुझे चाहे तो तेरा वरन करे तो ले आना ये नहीं सोचा था कि वो कंस फिर वो कंस नहीं रहेगा असुर के यहाँ जा रहा है भयानक असुर बन जाएगा और हम सब में एक असुर कंस जीता है हम सब में हम भक्ति क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए जय जय व्रत है और फिर वही कंस लीला बोले स्वामी जी इसके बिना घर गृह स्थित तो नहीं चलती अरे चिड़ियों की चलती है कुत्तों की चलती है बिल्लियों की चलती है सुअरों की भी चलती है कधों की चलती है अरे तो तेरी क्यों नहीं चलेगी भाई क्या इन सबसे गया बीता है तू तो इन सबसे नीचे है कि तुझे कपट के बिना तू जी ही नहीं सकता क्या मनुष्य का स्तर इन निंदनीय पशु पशुओं से भी निंदे हो सकता है क्या कि नहीं उसके बिना तो स्वामी जी गुजारा नहीं है क्या बात कर रहे हो लगता है कसाई के हथियार के नीचे पड़ा पशु अपनी आखिरी चीख सुना रहा हो इतनी मरमाहत बातें क्यों करते हो क्यों बोलते हो झूठ क्यों करते हो कपट क्योंकि अब कान से ही जीता है तुमको गाते हो गोविंद जीते हो कंस और फूले फूले फिरते हो कि तुम तो बड़े चौधरी हो कृष्ण की सरलता कृष्ण की सरसता कृष्ण का माधुर्य अब हमें पछता नहीं है सुहाता नहीं है कंस का की कड़वाहट ही अब हमारा उपलब्धि है मुकद्दर है ये कैसी कहानी है ये कैसे लोग हैं और फिर भी कहते हैं भजो रा बिंद गोविंद भजो राधे गोविंद क्या कर रहे हो भाई कर्स ने एक एक कर छह बेटों को वध किया है इतिहास में भी है और लीला कथा में भी है दोनों में है। आज से साढ़े छह हजार वर्ष पूर्व का इतिहास है दोनों का वध किया है छ छ बच्चों को मार चुका है और कंस वसुदेव और देवकी के बच्चों को क्यों मार रहा है उन्हें जेल में क्यों बंद किया है कहा मार आज भी मार रहा है वसुदेव सत्य है और देव की न्याय है एक उदाहरण दे रहा हो तो सत्य और न्याय को हम सब ने भी तो अपनी झूठ की कंस की जेल में बंद कर रखा है जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर सांस झूठ बोलती हो और कहते हो कि हमसे झूठ ही नहीं बोला जाता स्वामी जी <laughs> क्या बात है कि सत्य रूपी वसुदेव और न्याय रूपा देव को हम सब ने झूठ की कंस की जेल में बंद किया हुआ है क्यों क्योंकि इनका बेटा जो है सत्य न्याय का बेटा निर्णय ही तो है निर्णय फैसला निर्णय जो है वो मेरे और मेरे पुत्रों के विपरीत है मेरे घर वालों के खिलाफ है इसलिए तुरंत इनको फांसी देकर झूठ को हवा में उड़ा दो जो झूठ है यही सच है क्योंकि तो सच बोला तो घर में काटा बोलो क्या हम सब कंस को नहीं जीते हैं पूछो अपने से सातवें पुत्र की जब बारी आई यहाँ इतिहास थोड़ा सा मौन है केवल जो अपभ्रंश आए हैं कि सातवें पुत्र को नंद जी के यहाँ पहले ही पहुंचा दिया गया ये घोषणा करके कि सातवां गर्भ नष्ट हो गया जबकि वो गर्भ चलता रहा और जब वो बालक हुआ तो उसको बाकी लोगों ने रोहिणी जी के यहाँ भिजवा दिया और ये श्री बलराम है और यहाँ आध्यात्मिक लीला में कि सातवें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया ये दोनों कथाएँ भगवान की कथा में लीला में आती एक कहानी मेरी मेरी भीतर की एक कथा इतिहास की दोनों संग संग है। इसी को हम कहते हैं रहस्य लीला जिसका अपभ्रंश हुआ रहस फिर कालांतर में रहस का भी अपभ्रंश हुआ रास तो हम रास लीला कहने लगे रहस्य लीला अर्थात हम अपने रहस्यों को लीलाओं में नाटकों में जाने पढ़े और बच्चों को पढ़ाएं और उनका जीवन अमृत में बना दें। और ये सातवां एक्सपेरिमेंट इसीलिए संभवतः किया गया था कि आठवें शिशु को हर कीमत पर बचाना है और इसमें सभी सभासद थे जो कंस के ही सभा में थे लेकिन वो कंस व्यभीत थे लेकिन आपस में जब इकट्ठे होते थे तो वो भी कंस से मथुरा को बचाने के रास्ते सोचते थे और वो चाहते थे किसी भी प्रकार वसुदेव और देवकी के उत्तराधिकारियों को बचाया जाए अन्यथा जो सुर साम्राज्य है मथुरा का ये भी असुर साम्राज्यों में इतिहास में गिना जाएगा और यहाँ कोई जी नहीं पाएगा क्योंकि असुर राजा जो थे जैसा कि अभी भी आप सुनते हो कथाओं में भी पढ़ते हो ग्रंथों में भी यही है कि वो अपने यहाँ के प्रजाजनों को जो बिकना चाहे वो खरीद लेते थे और मिडिल ईस्ट में बेचते बेच वाले आकर के उन्हें खरीद के ले जाते थे गुलामों को खरीदना बेचना ये असुर राजाओं का धंधा था पैसा कमाते थे और छोटे राजाओं तक को बंदी बना करके वो बेच देते थे गुलाम बना के या मार डालते थे उनको जैसे असुर राजा जरासंद ने सौ राजाओं पर अधिपति कर रखा था ये सत्य है ये इतिहास है इतिहास में भी सत्य है और यह था कि किसी भी प्रकार आठवें पुत्र को बचाकर उसे नंद जी के यहां पहुंचाना है यह बात अक्रूर के मन में है इसी नंद भी जानते हैं और यह वो समय है कि जब आठवां गर्भ स्थापित हुआ जो हमारे नायक के जन्म के क्षण है जिसको हमने अपनी अंतरात्मा के रूप में ही देखा है पाया है जाना है और जिया है और हमने आत्मा को ही उसका नाम श्री कृष्ण दिया है राम कहो गोविंद कहो अल्लाह कहो चाहे जो कहो बात तो उस दाहर की है उस आत्मा की है जो हम सब में व्याप्त है और जब हम अपने ही ना हुए अरे तो फिर हम किसके हुए सगा सगा गाते हैं झूठ बोलते हैं आई वो अष्टमी की फिर वही अंधेरी रात कांस की जेल की सीलन भरी कुर्सी हथकड़ी और बेड़ियों से जखड़ा हुआ है वसुदेव प्रसव की वेदना में अचेत है देवकी वो सीलन भरी पत्थरों की शिलाओं की जेल वो सीखचे उसमें कुछ विसंगति भी है वो रेशमी पर्दे वो भी लहराते हैं वहां पर अचेत है देवकी और संतप्त है वसुदी। पहरे पर पहरेदार खड़े हैं बड़े बड़े ताले जड़े हैं द्वार पर मशालों से छन छन कर रोशनी भीतर आ रही है अन्यथा अंधेरा है भीतर बाहर बिजली चमकती है घनघोर घटाएं छाई हैं, आवाज बादल गरजते हैं तो उनकी आवाज से शिला थर्रा उठती हैं चेल की और फिर एक नीरवता एक खामोशी हरूर फैलती चली जाती है हताश है वसुदेव बाल उसके बेतरतीब बिखरे हुए हैं उसके विशाल सीपी जैसी आंखों में अथा पीड़ा का सागर है वो खामोश खड़ा है लेकिन उसका अंतर दहक रहा है जब जब उसकी निगाह देवकी के चेहरे पर पड़ती है तो वो तड़प उठता है कि वसुदेव तू इस मासूम को क्या दे पाया जो महलों में पली जिसने जीवन के सारे सुख देखे जिसकी विवाह की कल्पनाएं भा सजी और जो कल्पनाओं की गठरी बंधी जब चली तो उसकी सवारी इस पत्थर की जेल में उतर आई हर बार ये मां बनी इसके स्वप्न सजे भोली कल्पनाओं के जाने कितने जगमग उपवन खेलते चले गए और ये अपने बच्चे का मुंह छूम भी ना पाई कि वो आत आया और शिलाओं पर उस बच्चे को पटक पटक के चित्रों में मांस के लोथड़ों में बदलता चला गया ठाके लगाता और चिल्लाता कि मथुरा के भावी नरेश मैं तुझे सिंहासन पर बिठा रहा मेरा उत्तराधिकार फायेगा ना तू हर बार एक चीख के साथ बेसुद होकर गिर गई देव की अथकड़ियों और, और बेड़ियों से झगड़ा तू तड़प कर चीख कर अपने ही होंठ भीज कर रह गया उन मांस के टुकड़ों को अपने हाथ से समेट भी तो नहीं पाया वसुदेव इस जिंदगी से तुम तो मृत्यु का वरण कर लिया होता तो यू बार बार तू और देव के यू मरे तो ना होते क्या मिला इसको बहुत दुखी है बहुत अशांत है रात गहराती जा रही है वक्त बावला सा भाग रहा है जाने कौन दिशा है जाने कौन गंतव्य है चमकती है बिजली कड़कता है बादल और फिर खामोशी बाहर पानी बरसता हुआ बंद हो जाता है लेकिन भीतर बरसता ही रहता है वसुदेव और तभी जेल में एक अद्भुत प्रकाश हो जाता है उसे लगता है उसके नेत्रों का भ्रम है फिर भी सर उठाकर उस बोझिल सर को अपने उठाता है और थकी आंखों से देखता है कि सामने उस प्रकाश में साक्षात महाविष्णु खड़े हैं तड़प तो भीतर रहा ही था बाहर फफक उठता है और अबोध शिशु सा रु ही जाता है सामने महाविष्णु है न उसे कोई स्तुति याद है न वंदन है सोचता है पाव ही पकड़ लो जैसे आगे भागता है पैरों की बेड़िया उसका अवरोधक बन जाती हैं, मुंह के पल गिर पड़ता है महाविष्णु सांत्वना देते हैं उनकी वाणी जो मरहम का काम करती है वे कहते हैं वसुदेव उठो धैर्य मत खो हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है तुम्हारी भी नई सुबह होगी वसुदेव देवता संत और ऋषि समाज की पीड़ाओं को धरती की पीड़ाओं को स्वयं पीकर सबके सुख के लिए आते हैं तो तुम स्वयं पीड़ित मत हो तुम्हारा तो जन्म ही इसी के लिए हुआ है थोड़ी देर बाद मैं प्रकट होने वाला हूं और वसुदेव जब मैं प्रकट हो जाऊं तो तुम मुझे टोकरी में रख लेना और टोकरी को उठा के सर पर रख लेना मुझे नंद के यहां छोड़ आना वहां पर योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई है शोदा जी के यहाँ चले जाना मुझे छोड़ आना और उनको योग माया को यहां देवकी के पास ले आना और मुझे वहीं छोड़ आना तो वसुदेव ने कहा नारायण मैं ऐसा ही करूंगा यहां थोड़ा सा कहानी को रोकते हैं ये लीला है हम लीला में चल रहे इतिहास में फिर आए थे चतुर्भुज भगवान महाविष्णु प्रकट हुए तो उनके चारों हाथों में चार वस्तुएं हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या है बताइए शंख चक्र गदा और पदमा ये चार हैं उनके हाथों में ये क्या है वो क्या दिखला रहे हैं इस लीला में प्रभु हमें क्या पाठ पढ़ा रहे हैं यदि हम पढ़े नहीं और खाली ताली बजा के चले गए तो वो तो ऐसा ही हुआ कि लड़का पाठशाला गया और दरवाजे पे भजन पाठशाला के गाया और घर लौटाया क्या तो डिग्री घर आती होगी तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा पढ़ना नहीं चाहता है हम छात्र नहीं बनना चाहते हैं हम पाठशाला के दरवाजे पर भजन गा के भाग जाना चाहते और समझते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा इसे पढ़ो इसको जी के दिखाओ इसी में डूब जाओ तभी उतारूंगा तो चारों चीजें कि शंख के सदृश चारों वस्तुओं का ध्यान कर लो शंख के सदृश मंगल में वाणी जिसकी जो कभी वाणी से किसी को आहत नहीं करता किसी से कड़वा नहीं बोलता किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता जो कड़वी बात को भी सहजता से निपटा देता है वो अपनी वाणी के शंख को मंगल ध्वनि को कभी नष्ट नहीं करता हम तो रोज ताने देते हैं पहली बात धर्म को तो हम जानते ही नहीं हैं। धर्म के नाम पर हम फिरकों को जानते हैं संप्रदायों को और वाणी फिरके हां फिरकों को जानते हैं और फिक्रे बाजी करते हैं दूसरों पे फिकरा करते हैं ताने मारते हैं बस फिरका और फिकरा इससे आगे हम नहीं है और हमारे लिए यही धर्म है मजहब है सब कुछ है। कहा शंख के सदृश्य मंगल में वाणी जिसकी दृष्टि जिसकी सुदर्शन है उस दिव्य प्रभु का जो प्राणी की मात्र में दर्शन करता है तो फिर मेरा तेरा का अपने पराये का क्या होगा चौधराहट कहां जाएगी स्वामी जी फिर गढ़ ग्रस्थी कैसे होगी अब यही सब गड़बड़ा गई और भगवान